ये गलती है एक तो स्वार्थ काट दो है ना उदाल का की ही ऐसा कर लो भैया उदाल का यो की ही कर लो अब इधर स्वार्थ काट दो इतना ही है और आगे मंत्र संख्या चतुर्दशी चलते हैं चतुर्दश्राते तदु मे निबोध स्वर्गमग्न नचिके प्रजानन अनोका गुहायाचिक प्र तेब्रवीमी तद उबोध अग्निम नचकेता प्रजानन अथो आनंदोकाथो प्रतिष्ठा विदिवेतुहां अन्व देखेंगे प्रथम पंक्ति में नचकेता अग्निम प्रजानन ते प्रब्रवी नचकेता स्वर्गम अग्निम प्रजानन ते तद उ तद उ मे मे प्रवीमी ते निबोद ते निबोद अन्तोका विधि अनोका गुहायाम नीत विधि यमराजकृते हैं नचकेता से नचकेत संबुद्धि का रूप है हे नचकेता स्वर्गम स्वर्ग शब्द अभी मोक्ष स्थान का वाचक मोक्ष का वाचक आया है ना तो कहीं पर मोक्ष स्थान का वाचक कहीं पर मोक्ष का वाचक तो यहाँ स्वर्गीम का अर्थ है मोक्ष का साधन मोक्ष का साधन अग्नि अग्नि का क्या अर्थ है विद्या मोक्ष का साधन अग्नि विद्या कैसे विद्या से द्वारा हे नचकेता मोक्ष के साधन अग्निविद्या को जानते हुए अग्नि विद्या को जानते धर्मराज कह रहे हैं ना तेरे लिए मैं प्रावर प्रकर्श रूप से कहता हूँ या विवेचन करके कहता हूँ हे नचकेता स्वर्ग नचकेता स्वर्गम मोक्ष के साधन अग्नि विद्या को जानते हुए मैं तेरे लिए विवेचित विवेचन करके कहता हूँ तद अर्थ उसे वो मतलब ही उसे ही मेरे से जानो उसे ही मेरे से जान। जान।। जानो किसको मोक्ष के साधन अग्निविद्या को मुख्य साधन विद्या को मैं निबोध करते मुझसे जानो मतलब मेरे उपदेश से जानो उस विद्या को ही मेरे उपदेश से जानो अनंत लोक आपद या या का से परमात्मा है ना तो अनंत लोक का अर्थ है कि परम ब्रह्म के लोक की परमात्मा लोक की प्राप्ति परमात्मा लोक की प्राप्ति और प्रतिष्ठान का होता है स्थिति भगवत लोक की प्राप्ति और वहाँ क्या होगी स्थिति तो यहाँ प्रतिष्ठा करते अर्थ है अपनरावृत्ति यदि पड़े तो डेढ़ प्रतिष्ठा हो पाएगी हाँ तो इसका अर्थ है कि परमात्म लोक की प्राप्ति और अपनरावृत्ति को प्राप्त करता है या एक मिनट ये ऐसा जोड़ना ए, उसे जानो किसे जानो अग्नि विद्या को तो ऐसा जोड़ना इससे किससे अग्नि विद्या, विद्या से किससे अग्निविद्या से अग्नि विद्या से ब्रह्म लोक की प्राप्ति और अपनरावृत्ति को प्राप्त करता है अग्नि विद्या से कैसे प्राप्त करता है ब्रह्म विद्या के द्वारा लग जाएगा इससे अनंत लोक की प्राप्ति अथो करते और प्रतिष्ठाम करते अपनरावृत्ति अपन से प्राप्त करता है ऐसा तवम एतद गुहायाम नीतम विद्धि तवम करते तुम एतद करते अग्निविद्या को तुम इस अग्नि विद्या को गुहायाम नीतम विद्धि हृदय गुहा में स्थित जानो तुम इस विद्या अग्निविद्या को हृदय गुहा में स्थित जानो मतलब क्या है कि इस विद्या को सब लोग नहीं जानते है? सब लोग नहीं जानते। हृदय गुहा में स्थित जानो मतलब अन्य लोगों के प्रचार में नहीं है अन्य लोग नहीं जानते हैं ऐसा तात्पर्य है देखो थोड़ा व्याख्या में देख लेना धर्मराज निचकेता को द्वितीय के रूप में अग्निविद्या का उपदेश देना आरम्भ करते हैं यहाँ अनंत लोक का अतिम शब्द आया है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस श्रुति में आया हुआ अनंत शब्द परमात्मा का वाचक है ना तो यहाँ भी तो अख्यार्थ हो जाएगा उसका अनंत लोक करमलोक है न तो अग्नि विद्या से जो उसकी प्राप्ति कही गई है ब्रह्म लोक की वो साक्षात कैसे ब्रह्म विद्या के द्वारा ठीक है तो अग्निविद्या से ब्रह्मोपासना के द्वारा भगवत लोक की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा मतलब वहाँ शाश्वत स्थिति होती है अर्थात फिर जन्म लेने के लिए मृत्युलोक में नहीं।, नहीं आना पड़ता है ऐसा मतलब हुआ हम्म अब ये देखिए वल्ली लता लता समझते मतलब ये कट शाखा का उपनिषद है और शाखा में फिर और वल्लियाँ हो जाती हैं हाँ हाँ ऐसा है तो अब चतुर्दश मंत्र देखेंगे औणिका देखेंगे एवं उक्ता मृत्यु आह ऐसा कहने पर किसने कहा है अभी ना ने एवं मुक्ता करते हैं ना के द्वारा ऐसा कहने पर मृत्यु आह मृत्यु देवता कहते हैं तेब्रवीम तदु तदुमे निबोधा स्वर्ग अग्नि नचिकेता प्रजानन अनोका निहितं लोका ऐसा देखिए यहाँ पर लगाइए अन्वे नचिकेता ते अनंतोकाथो प्रतिष्ठा गुहायाद नचकेता संबुद्धि का रूप है हे नचकेता स्वर्गम अग्नि प्रजानन स्वर्गम कर्त है मोक्ष की साधन मोक्ष की साधन अग्नि को जानते हुए यहाँ पर अग्नि का अर्थ रंग स्वामी स्थंड कर रहे हैं मतलब अग्नि जिस स्थान पर रखी जाती है ना वेदी हाँ। तो ध्यान रखना इस स्थंड कर रहे हैं कि मोक्ष की साधन इस स्थिल को जानते हुए मैं ते तेरे लिए विवेचन पूर्वक कहता हूँ तद करते उसे वो करते ही उसे ही किसे उस अग्नि को स्थंडिल को उसे ही मैं निबोध मेरे उपदेश से जानिए इससे किस इस से इस ठंडिल से ब्रह्मोपासना के द्वारा इस ठंडिल से मतलब इस ठंडिल में रखी हुई अग्नि इस ठंडिल में रखी हुई जो अग्नि है उससे कर्म करके ब्रह्मोपासना के द्वारा ये समझना <addressing> इससे अनंत लोक आप किम की ब्रह्म लोक की प्राप्ति अथो और प्रतिष्ठा करते अपुनरावृत्ति को जानो नहीं नहीं अपनरावृत्ति होती है अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति होती है तो मेतद या तो मेतद को या को इस इस अग्नि को हृदय गुहा में स्थित जानो हृदय गुहा में स्थित जानो मतलब ये सब लोग इसको नहीं जानते नहीं। हैं ऐसा तात्पर्य है देखिये वास्तु में तो यहाँ पर बताते हैं ये ये देखना मंत्र में क्या है प्रातः प्रवीमी प्रा क्रियाकंड में किसके साथ है नहीं प्रा यह है आपका प्रागि है ना उपसर्ग है ना तो इसका अन्वय तो ब्रवीमी के साथ है ना ब्रवीमी क्रिया के साथ है लेकिन यहाँ बीच में क्या गया तो उपसर्ग भी व्यवाहित है ना उपसर्ग प्राग धातु सूत्र क्या प्राग धातु प्राग धातुओं का क्या अर्थ हो जाएगा कि धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है न एक सूत्र व्यवहित इसके व्यवहिता इस सूत्र के द्वारा क्या है की उपसर्ग का यहाँ पर व्यवहित प्रयोग हुआ है न भाई हाँ और देख लेना हमें अभी पाठ के बाद देख के बताइए है ना विवाहिता इस सूत्र के द्वारा व्यवहित प्रयोग हुआ है मतलब का क्या अर्थ है कि व्यवधान से युक्त प्रयोग है यहाँ पर मैं यहाँ पर देखना मैं निबोध मुझसे जानो इसका अर्थ हुआ की मैं अर्थ हुआ मंग उपदेशा मेरे उपदेश से जानी ही जानो मेरे उपदेश से जानो यह अर्थ है ज्ञान से फलम दर्शियती ज्ञान के फल को कहते हैं ज्ञान से फलम दर्शियती स्वर्गम अग्निम नचकेता प्रजानन अनंत लोका मतो प्रतिष्ठान यहाँ पर देखना अनंत लोग है ना यहाँ पर कैसा समास करेंगे अनंत लोक अनंत लोक अनंत लोक अनंत का क्या अर्थ हो जाएगा विष्णु हो तो विष्णु का लोक और यहाँ पर तत्प्राप्ति में ना तो क्या अर्थ होगा अनंत लोकस्य प्राप्ति अनंत है ना? अनंत लोकस्य प्राप्तिम विष्णुलोक की प्राप्ति को तर विष्णु परम पदम इत इस प्रकार आगे वक्षमाणत्वात पंचमी है ना? क्योंकि तर विष्णु परम पदम इस प्रकार विष्णु का लोक आगे कहा जाएगा विष्णु का लोक आगे कहा जाएगा। जाए तो ऐसा है ना कि एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे की ये मंत्र आगे कठोर में आएगा तो वहा हाँ उसको और इससे मिलाना है है ना मिला करके क्योंकि देखो लोकार्थ अर्थ तो स्थान भी है और लोकार्थ अर्थ स्वरूप भी है तो वहीं पर बताएंगे यहाँ यही ध्यान देना कि विष्णु लोक की प्राप्ति और उससे अपनरा वृद्धि होती है ऐसा से क्यों किया क्योंकि तद विष्णु परम पदम ऐसा आगे कहा जाएगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर अनंत विष्णु क्यों किया क्योंकि आगे कहा जाएगा ना विष्णु का परम पद पर? विष्णु का परम स्थान तो दोनों को मिलाएंगे तो वही फिर याद दिला देना अच्छा रहेगा अथोक अर्थ है कि इसके पश्चात इसके किसके विष्णु लोक की प्राप्ति के पश्चात प्रतिष्ठान कर विष्णु लोग की प्राप्ति और प्राप्ति विष्णु लोक की प्राप्ति और प्राप्ति के पश्चात अपनरावृत्ति लग जाएगी मतलब विष्णु लोक को जाएगा फिर वहां से आएगा हाँ अपुनरावृत्ति को और लभते इति शेषा लभते शेष पर जोड़ते अर्थ कर लेना इससे विष्णु लोक की प्राप्ति और आप पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है लभते करते प्राप्त नौती अच्छा तो अब देखेंगे तो ये जो आता है ना जय विजय का कथान बहुत लोग ऐसा जो वैष्णव नहीं है वो आक्षेप करते हैं कि वैष्णो वैष्णो लोग जिसको मुक्ति मानते हैं भगवत धाम जाने को वो वस्तुता मुक्ति नहीं है क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने पर तो व्यक्ति संसार में आता नहीं है लेकिन वहाँ से तो आना सुना गया है तो यहाँ पर जो राष्ट्र नहीं जानते हैं वो तो बहुत ऐसा लिपा पोती करते हैं कि वो तो लीला से हुआ राम का इतना बड़ा अत्याचार हुआ है आप राम पर देखो वाल्मीकि रामायण है वो जब विचरण करता था चाहे वो मनुष्य की कन्या हो विवाहिता हो अविवाहिता हो यक्ष की गंधर्व की किन्दर की किसी को जबरदस्ती छीन के ले जाता था, था मार करके ये लीला है क्या ये राक्षस का नाम लोगों लीला हुआ है ना वो महाराक्षस था तो अब ये मतलब है तो ये लीला नहीं है तो ये मतलब कहने का मतलब ये है हमारे कि ये जो साफ देने की घटना है ये मुक्त लोक की मुक्तों के लोक की नहीं है मोक्ष स्थान की नहीं है कहाँ की है ये प्राकृत वैकुंठ की है जो संत महापुरुष जो अवतार हाँ। लेते हैं कहते हैं तो वो देखो महापुरुषों का अवतार तो होता है भगवत कृपा से इसे भगवान के अवतार होते हैं है। ऐसे ये मुक्तों के भी अवतार होते हैं नित्यों के भी अवतार होते हैं है न अवतार होते हैं तो, तो हो वो वो लेकिन वो रावण का कोई अवतार नहीं है ना ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जो जिन नहीं नहीं प्रारब्भ में तो है लेकिन वो व्यक्ति खुद अपना प्रारंभ भी तो खराब कर रहा है ना यदि आज हम किसी को सताए तो कोई भी किसी को सताता है तो जो दुख पाने वाला व्यक्ति उसके प्रारब्भ में ऐसा दुख लिखाया तो मिल रहा है लेकिन ठीक है लेकिन जो दुख दे रहा है अपना भी प्रारम्भ खराब कर रहा है ना वो वो तो अपने भी तो खराब कर रहा है हाँ? तो तगड़ा हाँ, तो ये नहीं है तो ये कहने का तात्पर्य है की भगवत धाम जाने पर आना नहीं पड़ता है, से है ना? और वस्तुता वहाँ तो ऐसा जैव साफ वगैरह संभव ही नहीं है है ना तो ये प्राकृतिक लोक की ही घटना तो है प्राकृतिक लोक में भी जैवि जय कोई है हाँ इस नाम के द्वारपाल वहाँ भी है द्वारपाल इसी नाम के वहाँ भी है और नारायण भी वहाँ है नारायण तो वही है अब ये जय भी जय अलग अलग हो सकते हैं नारायण दो जगह दो रूप धारण करके बैठे हैं द्वारपाल भी वही होंगे नहीं द्वारपाल भिन्न होंगे नाम वही होने पर भी द्वारपाल भिन्न हो जाएंगे उपाधि का नाम जय हो सकता है पदवी का नाम जय वजय हो सकता है हाँ जो भी हो पर नारायण वही है भगवान में कोई अंतर नहीं है तो ऐसा समझना चाहिए तो इसलिए बताए की जब मोक्ष प्राप्त होने पर क्या होती है अपूर्णावृत्ति होती है अवतार हो सकते हैं अवतार में किसकी भगवत इच्छा से भगवत इच्छा से अवतार हो सकते हैं उसको मना नहीं अवतार को बल्कि सांकर संप्रदाय में अवतारवाद की कोई संगति लगती नहीं है जबकि अवतार वो लोग मानते हैं पर संगति नहीं होती है कि वो अवतार कैसे होगा जब निशेष विद्यानिवृत्ति होगी फिर कैसे आएगा संसार में और वहाँ तो वैष्णोवत में भगवत इच्छा से आ रहा है वहाँ भगवान भी नहीं है मुक्त होने पर तो क्या से क्या आ है अपनी इच्छा ही नहीं हो सकती है अच्छा जी ये ध्यान रखना चाहिए इन बातों को ज़्यादातर भागवत के वक्ता इसको लीला मान के चलते हैं कि उनको ठीक मरम पता नहीं होने के साथ चलते हैं ये तो बल्लभाचार बल्लभ संप्रदाय में लीला ही माना गया है और इसे विशिष्टा द्वित की व्याख्याएं देखेंगे श्रीमद भागवत की तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है प्राकृतिक वैकुंड की घटना है ऐसा वहाँ भागवत को देखने से स्पष्ट लगता है कि जो जिस जो वैकुंठ का वर्णन है वो प्राकृत ही है श्रीमद भागवत को देखने से स्पष्ट लग जाता है किससे सब संगति हो जाती है तो अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दार्थ जो ब्रह्म सूत्र कहता है कि मुक्त होने पर संसार में आना नहीं होता है ना चा पुनरावर्तते ना चा पुनरावर्तते की भी संगति हो जाती है शब्दात्मक मतलब मुख्य हम समझ नहीं पाए हाँ अनावृत्ति जो है शब्दात का शब्द से सिद्ध है अनावृत्ति ही मुक्त की मुक्त क्या मुक्त का इस संसार में आगमन नहीं होता है अनावृत्ति का अर्थ है कि न ना आवृत्ति अनावृत्ति मुक्त का इस संसार में आगमन नहीं होता है अनावृत्ति का सिद्ध है ये ब्रह्म सूत्र है प्रमाण क्या है ना क्या है ना क्या पुनरावर्तित स्त्री से सिद्ध है अब देखना तो ये अपनरावृत्ति को प्राप्त करता है तब ज्ञान से उस ज्ञान का कौन सा ज्ञान वो अग्नि के ज्ञान का किस ज्ञान का हाँ अग्नि के ज्ञान का किसका फल है ये क्योंकि प्रजानन है ना अच्छा एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ अग्नि ज्ञान का फल है ये तो ब्रह्मोपासना के द्वारा होगा अच्छा यहाँ अग्नि ज्ञान का फल देख लो अन्य जगह अग्नि का अर्थ तो स्थंडिल कर रहे थे रंग रामानुस्वामी लेकिन यहाँ अग्नि ज्ञान अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि अग्नि से नहीं मिलेगा उसके ज्ञान से मिलेगा और कैसे ब्रह्मोपासना के द्वारा बात ही समझ में मतलब इस ठंडिल को बता मतलब अग्नि को मैं उपदेश करता हूँ मतलब इस ठंडिल का उपदेश करता हूँ मतलब इस ठंडिल निर्माण की विधि और कैसे कैसे वहां क्या कर बनाना चाहिए उसकी विधि ऐसा तात्पर्य रघ रा आगे देखना आगे बताएंगे वो ये। धर्मराज भी ऐसा ही उपदेश करेंगे अब ये तज ज्ञान से अग्नि ज्ञान का सामर्थ्यम ईदृश सामर्थ्य अग्नि ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है प्रतिया? ऐसा मानने वाले के प्रति कहते हैं अग्नि ज्ञान का मतलब हाँ, उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसा संभव है ऐसा मानने वाले के प्रति या इसी शंका मानने वाले के प्रति इसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं विदि तमेतन अच्छा तुम गुहायाम नितम विद्य तुम इसे हृदय गुहा में स्थित जानो तो कहते हैं ब्रह्मोपासन अंग्रे ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का मोक्ष हेतु स्वरूप मोक्ष मोक्ष हेतु रूप यह स्वरूप वो कहा नहीं है गुहायाम नितम ऐसा लगाना हृदय गुहा में निहित ब्रह्मोपासना का ब्रह्मोपासना का अंग इस ज्ञान को ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण लगा लेंगे या ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप हृदय गुहा में निहित है उसे अन्य नहीं जानते हैं अन्वय अच्छा अन्वय लगाइए इस ज्ञान का यह ज्ञान ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण नहीं ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुहा में स्थित मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप बजेगा ब्रह्मोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुवा में स्थित मोक्ष हेतु रूप इस रूप को अन्य नहीं जानते हैं ये बताइए इस ज्ञान हृदय गुवा में निहित क्या है मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप मोक्ष हेतु रूप या मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये मोक्ष का हेतु है अग्नि ज्ञान ये हृदय गुआ में निहित है हृदय गुआ में निहित है अर्थात अन्य नहीं जानते हैं तो हृदय देखो नीतम या नीतम प्रथमा है ना और मोक्ष लक्षण रूप में भी प्रथमा है उसके साथ जोड़ लेना है तो ब्रह्मोपासना का अंग क्या है ज्ञान रूप हाँ ब्रह्मोपासना का अंग है ज्ञान मोक्ष हेतु रूप इस ज्ञान का मोक्षतुत्व रूप नहीं का अंग होने के कारण अंग होने के कारण का का इस ज्ञान का मोक्ष हेतु रूप या स्वरूप स्वरूपोपासना का अंग होने के कारण इस ज्ञान का हृदय गुआ में स्थित मोक्ष हेतु रूप इस स्वरूप को अन्य लोग नहीं जानते हैं इस ज्ञान के स्वरूप को हाँ मतलब ये ज्ञान मोक्ष का हेतु है इस रूप में अन्य लोग नहीं प्रिजर्दा. जानते हैं अग्नि है या ज्ञान? अग्नि तो बता। एक मिनट यहाँ पर देखना मोक्ष हेतु रूप ये स्वरूप जो है ना ज्ञान का हृदय गुहा में तो ज्ञान ही स्थित होगा अग्नि स्थित नहीं होगी ना मतलब ये ध्यान देना मोक्ष का हेतु अग्नि विद्या है ऐसा ज्ञान ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय में स्थित है मतलब सामान्य लोग नहीं जानते हर बात को और बोलो हृदय गुहा में स्थित ज्ञान होगा अग्नि का ज्ञान अच्छी चले तो हम तो ये अब ये प्रश्न ऊपर था ना शंका उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है कैसा सामर्थ कि उस ज्ञान से उस ज्ञान से अनंत लोक की प्राप्ति और अपुनरावृत्ति होती है तो अब इसका अनंत लोक की प्राप्ति अनंत लोक की प्राप्ति का सामर्थ्य और अनंत लोक को देने का सामर्थ्य और अपनरावृत्ति देने का सामर्थ्य ये किसमें है उस अग्नि ज्ञान में अग्नि ज्ञान में है तो उस ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य कैसे संभव है इस पर कहते हैं क्या कहते हैं कि ब्रह्मो का ब्रह्मो कैसे है? है। इतना ही उत्तर चलिए, तुम जानी ही तुम जानो इति भावा या भाव है अभी देखो यहाँ पर विद्धि का क्या था जानो जान ही विद्धि का क्या अर्थ है जानी ही विद्या ज्ञान अर्थ में है ना अब दूसरा अर्थ बताते हैं भास्कार स्वामी जी ज्ञानार्थक विदे है लाभार्थ तत्व संभव होने से क्या हुआ अर्थ वाली लाभार्थक अर्थ लाभ अर्थ वाली फिर तो आप ज्ञान अर्थ वाली विधि का लाभ अर्थ संभव होने से संभव होने से अग्निम प्रजानन तो क्या अर्थ हो जाएगा मूल में था ना प्रजानन था ना कि <tip> अग्निम प्रजानन की अग्नि को जान अग्नि को जानने से अग्नि को तुम करते तुम अनंत लोक की प्राप्ति और अनंत लोक की प्राप्ति फिर अथो होगा ना अनंत लोक की प्राप्ति और उसके पश्चात अपन को अपनरावृत्ति को प्राप्त करो अभी लभस्व का क्या अर्थ हो गया ये विद्धिक लभस्व कर दिया विदि कर्त किया कि ज्ञान अर्थ वाली विध धातु का लाभ संभव होने से संभव होने से अग्नि को जानने से तुम अनंत लोग की प्राप्ति और को प्राप्त करो ऐसा कथन होने पर आप कैसे हुआ बता सकते ज्ञान अर्थ वाली विद धातु का लाभ संभव होने से यह कथन कैसे हुआ ज्ञान तो, तो ज्ञान अर्थ वाली विध धातु का लाभ संभव होने से क्या होगा ऐसा कथन ठीक है युक्त एक अर्थ है ऐसा कथन होने पर हेतु हेतु भाव सिद्ध होता है हेतु हेतु मदभाव कहने का मतलब यह हुआ कि अग्नि का ज्ञान हो गया हेतु और हेतु मत हेतु का होता है कारण हेतु मत का होता है कार्य तो अग्नि का ज्ञान हो गया हेतु अनंत लोक की प्राप्ति और आप पुनरावृत्ति क्या हो गई हेतु मत प्रजानन यहाँ पर लक्षण हेतु सह इस सूत्र के द्वारा सक्रिय प्रत्यय हुआ है तो यहाँ पर अभी सत्य पहले जो अर्थ किया था वो जानते हुए है ना हेतु हेतु मत कार्य कारण भाव हाँ जी हाँ जी हाँ जी कार्य कारण भाव है ना हेतु भाव का अर्थ हुआ कार्य कारण भाव कारण किस कार्य किस शब्द का है हेतु मत ठीक है तो अभी यहाँ देखेंगे लक्षण है तो इस सूत्र से सत्री प्रत्यय हुआ है पहले जो सत्रीय प्रत्यय था वो लटके वर्तमान में था पहले जब अर्थ क्या किया था जानना और जब प्राप्त नहीं नहीं नहीं अभी यदवा से दो पक्ष चल रहा है ना तो यहाँ पर किस किसमें कि, किस माना सत्यु प्रत्ये हेतु हे, हे हे किस में किसमें माना तो ऐ, ऐसा जानने से अनंत लोक की प्राप्ति और आप प्राप्त करो प्राप्त करो, हो जाएगा अर्थ और पहले क्या अर्थ किया था कि हे नचकेता स्वर्ग के साधन अग्नि को जानते हुए मैं तेरे लिए प्रकाश रूप से कहता हूँ पहले यही बताया था क्या मैंने नहीं देखिये हमने जब तत्व विवेचनी में आपको यही से पढ़ाया था की है नक्षता स्वर्ग के साधन अग्नि को जानते हुए प्रज्ञान है ना तेरे लिए मैं प्रकर्ष रूप से विवेचन करके कहता हूँ और यहाँ जो अभी ये भाष्य हमने पढ़ाया है ना तो भाष्य में तो प्रज्ञान का अन्वय पहले नहीं आया है नही नहीं। नहीं आया है ना नहीं। नहीं। नहीं। आया है ना? ठीक है तो देखो रंग रामन स्वामी के अनुसार एक बार और आप देखें तो ऐसा है हैचकेता फिर ऐसा करेंगे स्वर्गम अग्नि स्वर्ग, स्वर्ग के साधन अग्नि को तेरे लिए में मैं विवेचन करके कहता हूँ हे नचकेता स्वर्ग के साधन अग्नि को मैं तेरे लिए विवेचन करके कहता हूँ तद अर्थ है उसको मतलब उस अग्नि को पूं करते ही उस अग्नि को ही मैं निवोद मेरे उपदेश से जानू और फिर प्रजाने ने ना तो अब यहाँ ले लेना क्या कि तुम अग्नि को जानते हुए तुम अग्नि को जानते हुए ऐसा कर लेना हो जाएगा अनंत लोक की प्राप्ति और अप्रतिष्ठा को और ये अर्थ भी ध्यान देना है। दूसरे पक्ष में हुआ है जब यदवा से आया है कहा से आया है यदवा से आया है अच्छा और यदुवा का जो पहला अर्थ है तो उसको फिर हाँ यदुवा में ऐसा अर्थ आया है ना और यदुवा के पहले वाले अर्थ में क्या करेंगे फिर तो प्रजानन कर पहले ही करना पड़ेगा राम जी क्योंकि विधि दी करते दीकर जानो हम्म तो जानते हुए जानो तो ये अर्थ नहीं होगा ना मतलब प्रजानन करते जानने से हेतु में सत्वी किया है ना तो जानने से अनंत लोक की प्राप्ति और अपन को प्राप्त करो तो जानने से ऐसा से कब हुआ जब विद्धि क्या किया गया लाभ प्राप्ति और जब विद्धि करते जानना होगा तो प्रज्ञानन कर्म इसके साथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं। तो फिर वही पहले वाला तत्वे के अनुसार अर्थ करना क्या नचकेता अग्निम प्रजानन स्वर्गम अग्निम प्रजानन स्वर्ग की साधन या मोक्ष की साधन अग्नि को जानते हुए मैं प्रभु प्रभ्रवी लिए प्रकृष्ठ रूप ऐसी कहता हूँ उसे ही मैं निबोध मेरे उपदेश से जानू लग जाएगा मतलब भाष्यार्थ कर लेना हो जाएगा चलिए फिर अब तुष्टाह अस्थ अथ तुष्ट अह मृत्यु पुन आह मृत्यु का विसर्ग भी, भी छूट गया अन्वे में देखो यहाँ पर अर्थ लगाइए लोकादिम लोक का मतलब है स्वर्ग लोक स्वर्गलोक अर्थ भी मोक्ष किया गया ना तो लोकादिम का अर्थ हो जाएगा लोक का कारण या लोक का साधन लोक का कारण या लोक का साधन लोक का मतलब क्या हुआ मोक्ष लोक का मतलब स्वर्ग लोक अर्थात मोक्ष तो लोकादिम अर्थ क्या हो गया मोक्ष का साधन तो अभी धर्मराज उपदेश कर रहे हैं ना तो ऐसा जोड़ लेना धर्मराज ने लोकादिम कर मोक्ष का साधन मोक्ष का साधन क्या तम अग्निम उस विद्या को मोक्ष का साधन उस विद्या को तस्मयी करता के लिए उवाच करते कहा धर्मराज ने मोक्ष का साधन उस अग्नि विद्या को नचकेता के लिए कहा अब भी वो अग्नि को पूछ रहा है ना अग्नि कर्णल किया गया है ना तो देखो उसके समर्थन में श्रुति आ रही है यहाँ देखेंगे कि इष्ट का इष्टक इष्टक कहते हैं तक, इष्ट इष्ट का कहते हैं ईट को मतलब इष्ट चयन के लिए इष्ट चयन के लिए मतलब बेदी निर्माण के लिए बेदी निर्माण के लिए यह करते जो इष्ट का करते ईंटे चाहिए बेदी निर्माण के लिए जोड़ लेना यह करते जो बेदी निर्माण के लिए जो ईंटे चाहिए जो ईटे चाहिए वह करते और, और यावती ही करते जितनी परिमाणा वतु प्रत्यय हुआ ये जो क्या परिमाण वतु हाँ कि वेदी निर्माण के लिए जो ईटे चाहिए और जितनी ईटे चाहिए फिर वो आ गया और यथाकर्थ करते जिस प्रकार चयन करना चाहिए मतलब जिस प्रकार ईंटों को जोड़ना चाहिए जिस प्रकार ईंटों को जो या इष्टकार जो ईटे चाहिए वह मतलब और यावती करते जितनी संख्या में ईंटे चाहिए वह मतलब और यथा जिस प्रकार जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए तो ये इसका अध्ययन कर लेना उस सबको बता दिया उस सबको तो इसके कारण ही वो करते क्या का उसका अग्निकर्थ क्या करते इस थंडिल। इस थंडिल। है ना और जो अग्निकर्थ अग्निविद्या करत, करते हैं तो मतलब अग्नि उपासना के लिए उन्होंने ये सब बता दिया लग जाएगा तो यहाँ अग्निविद्यार्थ लिया गया है अग्नि उपासना के लिए यज्ञ वेदी का निर्माण करना पड़ेगा इसलिए ऐसा कहा है सपीकर्थ है स से अच्छा बता दिया ना क्या करता है सचकेता अपीकर्थ भी और नचकेता ने भी उसे यथोक्तम करते ठीक से और प्रतिवदत करते सुना दिया और नचकेता ने भी उसे ठीक से सुना दिया मतलब जैसा यमराज ने कहा था तो ने ठीक ठीक वैसे ही बता दिया ये तो कुशलता है ना छात्र की आचार्य जैसा पढ़ाएं उसको ठीक ठीक सुना देना छात्र की कुशलता है वैसा ही सुना दिया और नचकेता ने भी उसे यथोक्तम कर ठीक से प्रतिबद्धित कर सुना दिया अर्थ करते इसके पश्चात तुष्टा करते संतुष्ट होकर के मृत्यु करते मृत्यु देवता ने पुनः कहा इसके पश्चात तुष्टा करते संतुष्ट होकर के इसके पश्चात अस्त्र से लेनाता पर अस्त्र से क्या लेना है और तुष्टा कर संतुष्ट होकर इसके पश्चात नचकेता पर संतुष्ट होकर मृत्यु देवता ने पुनः कहा बहुत संतोष हो गया ऐसा सुना वैसे सुना दिया महाराज तो ये कहा कितनी है क्या है तो टिप्पणी लिखो वो टिप्पणी उसी पेज पर लिख दिया है मैंने हाँ उसमें पढ़ लो तो उसमें दिया है हाँ, उसमें सब ये तो में देखो और उसको पढ़ो मनन करो फिर कुछ हो तो रामप्री स्वामी जी से वाले से पूछो वो सब जानते हैं पूरा उनसे पूछो अच्छा वो करते हैं हाँ वो करते हैं उनके शास्त्र में बहुत आस्था है और परम वैष्णव है के यश वर्दाचार के शिष्य हैं केस वर्दाचार के शिष्य बहुत उदार होते हैं बहुत सरल बहुत मिलनसार सबको आत्मसात करने की भावना उनमें होती है कट्टरपंथी नहीं है बहुत वैष्णु हैं बहुत महा परम वैष्णु है भगवत भक्त हैं उनष्ष्णु वो कर स्वयं करते हैं वो सभी उनको सब पता है और किस वो कई सऊ सूत्र है उनका कर्म बौद्धहन शोध सूत्र के अनुसार होगा मेरी समझते तो आदि से बोधहन सूत्र के अनुसार मेरे अनुसार शायद चलते हैं समझते एक बार बता रहे थे उसी हैं। के है हाँ, सूत्र, सूत्र, सूत्र अलग अलग है थोड़ा है? हाँ वो अपने गो, गोत्र के संबंध से देखना पड़ता है की इसके अनुसार प्रचलन में है लेकिन आजकल लोग अपना वेद की शाखा ही नहीं जानते हैं किस सूत्र किस सौद सूत्र ऐसी हमारा कर्म है वही नहीं जानते है तो कहना ही क्या है इन्होने बोल दिया माध्यमिक शाखा बोल दिया जो डॉक्टर चुंदशेखर आए थे उनको इन्होंने वो भी सब सात वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पुत्र का एक गोपूर्य संस्कार कर दिया है चंद्रशेखर में खुद अच्छे डॉक्टर है मशहूर डॉक्टर रहे हैं और उसको स्कूल नहीं भेजते हैं संस्कार खराब हो जाएंगे घर में शिक्षा दे रहे हैं भावना कितनी पवित्र है इन लोगों की देख लो हुँ? अभी नहीं अब दे, अभी तो ऐसे घर में पढ़ा रहे हैं आगे तो करना पड़ेगा कुछ जीका के लिए भी चाहिए ना आगे कराएंगे अभी घर में ही उसको जो है उपनयन करा के वहाँ पे पढ़ा रहे भावना कितनी अच्छी है संस्कार दे रहे हैं पालने से क्या होता है हम बड़े हैं आचरण तो कोई है ही नहीं देखिए गरजने वाले बरसते रहे तो वही यहाँ बड़े गरजने वाले हैं वो तो देखो इतना बड़े होकर भी इतना अच्छा दिख दिख उनके पिता इंजीनियर हैं, सुबह वेस्ट पढ़ाते, है, पढ़ाते हैं शाम को वेदांत पढ़ाते हैं सुबह वेस्ट पढ़ाते हैं बहुत लोग पढ़ने आते हैं शाम को वेदांत पढ़ाते हैं और दिन में हम जब वहाँ थे तो उत्तर बेटे जाते थे इंजीनियर हो और उत्तर भारत वालों का दिमाग उल्टा हो जाएगा इंजीनियर होकर कैसे जान रहे हैं आगे देखेंगे में हंस लोकादीमग्नि तमुवाच तस्म का तत्वदत यथोक्त अथास्त मृत्यु पुनराह तुष्ट अग्निम या उवा अपि लोकाच तस्म इष्टी है ना उक्तम अनाक्रम उक्तम बन जाएगा क्या आहे? ये बढ़िया रहेगा उक्तमतिक्रम यथोक्तम एक समस्त एक समस्त पद्मान उक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनः आह तुष्ट लगाइए तो कैसे लगाएंगे इसको लोकादिम अग्निम तस्मयी लोकादिम तम अग्नि उवाच तस्में लोकादी तमग्नि उवाच यथोक् तत्वत अपि यथो तत् प्रत्यवदत् अत् अथ अथ अथे तुष्टा तुष्ट अथे अस् तुष्टा अथे अस्त तुष्टा मृत्यु पुनः आमी कर थे नचकेता के लिए ये धर्म धर्मराज ने धर्मराज ने नचकेता के लिए मोक्ष की नहीं धर्मराज ने मोक्ष की साधन अग्नि को लोकादिम अग्निम तम लोकादिमग्निम धर्मराज ने मोक्ष की साधन उस अग्नि को तम अग्निम कर लेना लोकादिम कर मोक्ष का साधन धर्मराज ने मोक्ष की साधन उस अग्नि को तस्मयी वचकेता के लिए कहा ठीक है अब या या यज्ञ वेदी निर्माण के लिए जो भी चाहिए चाहिए चाहिए होती और और और जितनी यथा उनका जिस प्रकार करना चाहिए, क्या मतलब और सा उस ने भी चाकर से और सा कर से उस नच्चेता ने? नच्चेता ने कर से, से कर ठीक तत्प्रत्योदिया अर्थकर्त इसके पश्चात अर्थ कर्त नचकेता पर से संतुष्ट होकर इसके पश्चात नचकेता पर संतुष्ट होकर के आचार्य धर्मराज ने पुनः आह पुनः कहा पुनः कहा तो, तो बहुत खुश हो जाता है आचार्य यदि छात्र है उसको यथावत सुना दे तो बहुत खुश हो जाते हैं तो वही संतुष्ट हो गए लगाइए यहाँ पर लोकादिम है ना यहाँ लोकस्य आदिम आदिम कर्त्य क्या है हेतुम लोक कर्त क्या है मोक्ष है ना हाँ तो पहले स्वर्ग में शब्द आया था क्या नहीं? नहीं। तभी कभी स्वर्गम ठीक है मोक्ष के साधन मोक्ष की साधन उस अग्नि को कहा यह इष्ट का वह यथावा यह है कि जिन की जिन लक्षणों वाली इष्टका का चयन करना चाहिए यह इष्टका है ना मतलब जिन लक्षणों वाली ईट का चयन करना, करना चाहिए चयन करना चाहिए मतलब जोड़ना चाहिए यह कर्त है यद लक्षण या का क्या अर्थ है मतलब जिस रूप वाली जिस लक्षण वाली या जिस रूप वाली इष्ट का मतलब ईट का चैन करना चाहिए लग गया और फिर यावती अर्थ संख्या का और जितनी संख्या में मतलब जितनी संख्या वाली या जितनी संख्या में इष्टका का चेन करना चाहिए वह यथा यथा इन कर जिस प्रकार से चेन करना चाहिए तत् सर्वम उतमान इतना उस सबको कहा अखता अक्ता शर्करा उपाती गीली सरकरा का लेप करता है जब निर्माण सरकरा मतलब बालू हाँ तो गीली बालू अब गीला किससे करें ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है किससे गीला किया जाए बालू को ठीक किससे जब कुछ वहाँ पर विशेष रूप से जल नहीं कहा है तो घिस से अक्त करना चाहिए ये मन सो नि है घी गी से गीला करके निर्माण करना चाहिए तो हे hey, <laughs> नाथ नहीं जाएगा नहीं कहा जाता है उसको घृत से करना है बहुत बहुत विचार है यहाँ का जैसे ग्रंथों में देखना चाहिए बीजू को अभी देखो भाई लग गया और जिस प्रकार मतलब या करता लक्षणा करता ईट जिन लक्षणों वाली ईट का चयन करना चाहिए और तक क्या का जितनी संख्या में ईटो का चयन करना चाहिए चेतव्या को यहां भी जोड़ लेना संख्या का है ना और ये प्रकार चेतव्या और यथा करता एन प्रकार जिस प्रकार चयन करना चाहिए तत्सर्व मुक्तमान उस सभी को कहा यह अर्थ है अब देखना यहाँ पर यावती है ना यावती से प्रथमा वोवचन में क्या प्रत्यय आएगा जस है और जस में अनुबंध लोक करने पर क्या रहेगा अस रहेगा पूर्ण पूर्वर्णा से क्या प्राप्त होता है पूर्ण पूर्व दीर्घ पर दीर्घा जस दीर्घ से जस और इस रहने पर पर रहने ईश्वर्य दीर्घ ना यावती तो पूर्ण नवर्ण दीर्घ नहीं होता है निषेध होता है तो कहते हैं यावती यहाँ पर पूर्व छंदस हो गया है पूर्व करते पूर्व दीर्घा पूर्वण दीर्घ छस प्रयोग होने से हो गया है नहीं तो लोक में क्या बनेगा यावत्या है ना यावती यावत्वत्य बनेगा सा चापी तत्प्रत्यवदत यथोक्तम सच नचकेता और उस नचकेता ने तत्थ उतम कर प्रत्यवत करते अनुदितवान उक्त, और, और, और नचकेता ने, ने सुने गए सबका वैसा ही अनुवाद कर दिया वैसा ही अनुवाद कर दिया हाँ सुन करके जो बोला जाए उसे अनुवाद कहते है ना वैसा ही अनुवाद कर दिया अथाश मृत्यु पुनरा तुष्टा तो नचकेता पर संतुष्ट होकर के पुनः मृत्यु देवता ने कहा तो संतुष्ट होकर के इसको बताते हैं अश्वर्थ नचकेता के तो ये देखो हमने क्या बताया था कि नचके नक्षकेता नच, पर तुष्टा मतलब संतुष्ट होकर अश्व कर्थ यहाँ शिष्य से इन्होंने अध्याय किया है ग्रहण सामर्थ्य दर्शनेन कि शिष्य के समझने का सामर्थ्य देख शिष्य का शिष्य के समझने का सामर्थ्य को देखकर देख कर, देख, देख कर या देखने से? देखने संतुष्ट कर संतुष्ट होकर हाँ शिष्य के समझने के सामर्थ्य को देखने से संतुष्ट होकर या शिष्य के समझने का सामर्थ्य जानकर संतुष्ट होकर मृत्यु पुनः अपनी उक्तवान मृत्यु देवता ने पुनः अपी उतवान की पुनः कहा फिर भी मृत्यु देवता ने कहा बहुत खुश हो गए मृत्यु देवता अब देखो एक अपनी तरफ से एक और वरदान देने को तैयार हैं। पहले बोले थे तीन वरदान मांग लो तो तीन में कि दो मांगे हैं उसमें और दूसरे की चर्चा हो गई और दूसरे में जैसा उन्होंने कहा वैसे सुना दिया तो खुश होकर के एक और वरदान देने को तैयार हाँ बोले थे ऐसा जब खुश होते होते देखो फिर नच्यता का देखना भी क्या है बहुत बुद्धिमान है हाँ, वो वो है। पहले बोल दिया दिया कि तुम तो हो, उसके तो तो कर नहीं नहीं तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तविहाद्य ददा भूय कवै नामना भवितायम अग्नि अनेक अनेक महात्मा वरम, तवे तवे रूपां महात्मा ददामि मग्ने श्रृंकाब्रवीत प्रियमाण महात्म तव इव इद दूस तव तो एव नामना भविता अयम अग्नि इमाम अनेक श्रृंकाच इन अन्व देखना महात्मा प्रियमाण तम अब्रवीत महात्मा प्रियम तम अब्रवीत तव तो इ अदानाव देखेंगे इह अदय तव भूय वरम दधा तव अदूय वरम दधा तो देखना अयम अग्नि तौ एव भविता अयम अग्नि तो नाम ना भविता इमाम इमाम अनेक लगाना श्रृंका चनेकूपा अन्वगान इं अनेकूपा चृंका गृहाण इं अनेकूपृां अर्थ लगाना महात्मा प्रीमाना तो महात्मा तो यमराज महात्मा संयम करते हैं यम यम धातु संयम कर यमू प्रमे तो इस सबका नियंत्रण करते हैं इसलिए इनको क्या कहा गया यमराज कहा गया है यम कहा गया, गया। तो है हाँ, यम में भी आ जाए और इसमें यम शब्द मनुष्य मनुस्मृति में भगवान के लिए भी आया है यम शब्द भगवान के लिए भी यम शब्द आया है सबका नियम करते हैं परमात्मा के लिए भी आया हाँ जरूर विष्णु राश नाम में तो जरूर यम नाम आएगा भगवान हाँ हाँ हाँ ने से आया था, या था या पर सीधे ब्रह्म मिलेगा मिला होगा कितना होगा सोचिए <laughs> लोगों का सब कहते हैं कि डर जाते हैं जब आते हैं कितने को तो मलमूत्र का भी त्याग हो जाता है दूतों को देखकर करके लेकिन जो पुण्य आत्मा है उनको ऐसा भय नहीं होता है पुण्यात्मा में आते नहीं होंगे अरे पूर्णात्मा में सब वही है। उनका ही काम है सब सब उनके ही आदमी देव विच्छेद करते हैं देव योग कराना उनका ही काम है चलिए यहाँ यह या है कि मुफ्त होने वालों को ले नहीं जाते हैं पर उसके देह पाठ की अवधि का निर्धारण वही लोग करते हैं इतना ही जिम्मेदारी उनकी भले ही भगवत पार्षद आ जाए पर दे पाथ की अवधि उनके हाथ में है वही पर इतना समय है कभी तो बहुत लोग अनुष्ठान करके कोई कोई, कोई लोग अपनी आई बढ़ाते भी है पर तो भगवान के अधीन है बढ़ा सकते हैं वही प्रारब्ध में है तो बढ़ भी सकती है नहीं तो नहीं भी बढ़ सकती है किसी किसी की हनुमान तो प्रसाद पोदार के सात वर्ष की आयु राधा बाबा ने बढ़ाई अनुष्ठान के उनकी मृत्यु आ गई थी अनुष्ठान करवा कर बढ़वा दिया था ऐसा किसी किसी राम सुखदास जी महाराज तो एक बार बोले कि हम का अंतिम समय कि वो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा शरीर चला जाएगा और भयंकर रूप से जब बोला तो उन्होंने पहले से था और जिस अवधि को बोला था उस अवधि में भयंकर बीमार हो गए थे बचने की कोई आशा नहीं थी गए लोग मर गए और फिर बाद में ठीक हो गए तो उन्होंने बता दिया कि सेठ जी आए बोले अभी इतने साल हम तुमको आयु दे, दे, दे, दे रहे हैं नहीं थे जयदयाल गोविंद का जो गीता संस्थापक बोले इतने वर्ष की आयु तुमको हम दे रहे हैं और वो वो बात कब सत्य निकली जब दूसरी छूटा है ना बाद में तब तो वो लिखा हुआ जो है वो सब था वो सब मिलाया गया बिल्कुल सही निकला उतने वर्ष बाद जितनी आयु उनको दी थी पहले से सब बता दिया था तो लिख लिया था लोगों ने नवल महाराज वृंदावन में रहते हैं वो उनके सेवक रहे हैं और नजदीकी ये केशु केशुराम अग्रवाल ये उसके प्रकाशक हैं कल्याण के ये सब जानते इन बातों को सब मिलान किया गया कि स्वामी जी ने कहा था सेठ जी ने इतने साल की आयु दी है तो उतने साल बाद फिर लड़ गए तो ऐसा मतलब किसी के पर भगवान चाहते हैं किसी से से तो बढ़ा भी देते हैं ऐसा जय दयाल गोविन्टा भगवत भगवत है पूरा हुआ था पैंसठ तो के करीब आपने नहीं हमने नहीं देखा भाई जी का पुदार जी का शरीर इकहत्तर में गया है राधा बाबा का शरीर इक्यानवे में गया बहुत बाद में रह रहा था बाबा तो उनके सात वर्ष कुछ उन्होंने पुदार की आयु का नुकसान कराना क्योंकि ये तो भाई जी तो मना करते थे शरीर विनाशी या क्या नुकसान कराना तो फिर राधा बाबा ने नुकसान करवाया था किसी को बुलाकर सात वर्ष उससे पढ़ी आयु की इसलिए कि भाई उनके द्वारा फायदा होना है और जितना गीता प्रेश ने जितना फायदा किया है उतना पूरे साधु महात्माओं ने मिलकर के काम नहीं किया देखो घर घर में गीता रामायण पहुँचा दी तो ये ईसाई मिशनरियाँ जो है फ्री पुस्तकें देती हैं तो गीता उदेश का सस्ती पुस्तकें हर जगह हिंदू धर्म की मिल जाती हैं तो योगदान तो ही गीता के इसका सबसे बड़ा योगदान है ऐसा और सामान्य लोग नहीं थे ये कोई ईश्वर प्रेरित ही लोग थे ना इतना बड़ा काम आदमी कर नहीं पाता और भी अपनी मर्यादा में रह आचरण में रह करके सब तो बहुत कठिन है सब तो यहाँ पर है यह ये क्या है कहाँ तक हमने बताया जब इससे अठारह जाते हैं संक्षिप्त वाले मिले अंक मिलेंगे संक्षिप्त मूल पूरे नहीं मिल गए हमने कहा तक बोला भैया महात्मा प्रीमाणा तम अब्रवीत नहीं नहीं। यही नहीं। बोल रहे थे ना मतलब महात्मा यमराज ने प्रीमाणा करते प्रसन्न होकर तम कर नचकेता को अब्रवीत करते कहा महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर के नचकेता को कहा है ना धर्मराज क्या है महान महात्मा महात्मा यम ने प्रसन्न होकर तम करते नक्षेता को अब्रवीत कहा क्या कहा अथ करते इस पर किस पर आप तुम्हारे बुद्धि कौशल पर तुम्हारे तुम्हारी बुद्धि कौशल पर अद्यत अब तुम्हारे बुद्धि कौशल पर अब तो करते तुमको भूया वरम ददामी की पुनः उर देता हूँ है ना कि आपकी बुद्धि कौशल की तुम्हारे बुद्धि कौशल पर अब तुमको पुनः वर देता हूँ लग गया पुना देता हूँ एक और बार बढ़ा रहे हैं क्या अयम अग्नि ही यह अग्नि जिस अग्नि का उपदेश किया है ना अग्नि का विद्या अग्नि विद्या तो वे नाम ना बविता की तुम्हारे ही नाम से हो जाएगी यह विद्या तुम्हारे ही नाम से होगी मतलब इसको अब लोग नाचकेत अग्निविद्या कहेंगे क्या कहेंगे हुँ। हुँ। और इमाम अनेक रूप यह अनेक आकर्षक रूपों वाली इस अनेक आकर्षक रूपों वाली अनेक आकर्षक रूपों वाली चाह और, और श्रृंकाम कर करते मधुर ध्वनि करने वाली अनेक रूपों वाली और मधुर ध्वनि करने वाली माला श्रृं है मधुर ध्वनि करने वाली माला अनेक करते अनेक आकर्षक रूपों वाली चा और और मधुर ध्वनि करने वाली माला को स्वीकार करो माला को स्वीकार करो मधुर ध्वनि करने वाली बहुत बढ़िया माला है अनेक आकर्षक रूप है पहनने की पहनने की आकर्षक रूप वाली और मधुर संगीत में ध्वनि करने वाली बढ़िया संगीत की ध्वनि आती रहेगी माला को स्वीकार करो देने को तैयार है आजकल तो लोग देखें देखने बहुत लोग आते हैं सोने के ऐसे पहनते थे जी सोने की पहनते हैं अब उसे पता नहीं क्या मिलता है पेट भर जाता है इन लोगों का कि भूख प्यास नहीं लगती राम जाने किस बात का शौक हो गई ये लोगों को सोना पहनते हैं एक यहाँ आए थे विष्णुचित स्वामी जी के साथ वो वानस में कथा कर गए ऐसे नई उम्र के थे वो रामानुजी इतना सोने का इतना चोड़ा यहाँ पहने थे और यहाँ भी सोने के कंकन पहने थे यहाँ पहने थे काफी सोना था भगवान जाने ऐसा लोग क्या इंकार करते हैं तो हमने पहली बार अपने जीवन में ऐसा देखा हम तो कभी किसी को देखिए नहीं सोना क्या कहने और तो फिर पुरुष को तो कहना ही क्या फिर उसमें भी साधु और, और भी क्या महीना चलिए तो अब ये ये दिव्य माला को देता हूँ ऐसा कौन कह रहा है स्वीकार करो ऐसा यमराज कह रहे हैं मतलब इसमें प्रीति होती ना लोगों की माला में इसलिए दे रहे हैं कि उसी ओम। इसको। अब क्या कहेगा इस पर? बोलेगा आपकी माला, तुम्हारी माला तुम्हारी ही लड़की लगाते हैं। <laughs> तम तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम ददानि तविहा दूय तवैना भविताय श्रृंकाचय तम अब्रवीत प्रियमाण महात्मा वरम तव इह अदय तव इह अदय ददानी भूय एव नामना भविता अयम इमाम अनेक जृका चंने महात्मा महात्माण तम अब्रवीत व भुया वरम ददानी इद्य तो भुया वरम ददानी पाठांतर है ना ददानी ओ ददामी अच्छा ददानी होगा तो करूँ ये ददानी उत्तम पुरुष एक में ददाम बनता है ददानी उत्तम पुरुष लोट में लोट में ददानी बन जाएगा गच्छा लोट में बन जाएगा ददानी गच्छा गाओ गच्छाम की तरह मेरनी है क्या आ, लोट में हो जाता है तो मी बनेगा? मिट, मिट ना तो नहीं नहीं, लठ में लट आ, में बनेगा लठ का ददामी लोट में ददानी, ऐसा है अब देखिए यहाँ पे तो, हाँ जी अयम अग्नि तव तो एवं नामना भविता अयम अग्नि तव तो एवं नामना भविता अनेक रूप अनेक नहीं, इमाम अनेक रूपांक रूप गृहण है इमाम अनेक रूपांचा श्रृंकाम गृहा देखिए महात्मा यम ने करते संतुष्ट होकर महात्मा महात्मा यम ने संतुष्ट होकर तम अब्रवीत नचकेता को कहा क्या कहा करते इस पर किस पर की तुम्हारे बुद्धि को कौशल पर अद्य मतलब अब तुम्हारी बुद्धि कौशल पर अब अब तो करते तुमको भूया भुया वरम ददाम की पुनः वर देता हूँ क्या वर अयम अग्नि तो एवं नामना भविता यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से होगी मतलब तो नाचकेत अग्नि कही जाएगी तो के के नाचके जाएगीत है ना कहा जाएगा अनेक रूप अनेक रूप वाली अनेक रूप वाली मधुर ध्वनि ध्वनि करने वाली इमाम श्रृंकाम श्रृंकाम कर मधुर ध्वनि करने वाली माला को गृह करते स्वीकार करो तुम तो यहाँ पर प्रीमाणा करते संतुष्यन मतलब संतुष्ट होते हुए, हुए।, हुए। महात्मा संतुष्ट होते हुए प्रीमाणा करते संतुष्यन और महात्मा करते महामना महात्मा क्यार महामना अभी मतलब महामनस्वी संतुष्ट होते हुए महामनस्वी मृत्यु देवता ने तम करते है नचकेत तम अब्रवीत नचकेता को कहा वरम भूया भूया करते पुनः कौन सा वर की चतुर्थम वरम ददानी ददानी का प्रेक्षामी के अर्थ में भाषण भी कहीं ऐसा पाठ है वरम प्रेक्षी ना। वर तवेव नामना भविता अयम अग्नि अयम अग्नि तवेव नामना भविता यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से होगी मैया उच्य माना अग्नि तवेव नामना मेरे द्वारा कही जाने वाली अग्नि तुम्हारे ही नाम से तुम्हारे ही नाम से अर्थात नचिकेता इस प्रकार नाचिकेता इस प्रकार प्रसिद्ध होगी क्या तुम्हारे ही ना तुम्हारे ही नाम से नाचिकेता इस प्रकार प्रसिद्ध होगी चा इमाम अनेक श्रृंकूप और श्री चाह इमाम अनेक रूपाम अनेक रूपां करते करते विचित्राम अनेक रूप वाली मतलब विचित्र और श्रृंकाम करतेम रत्न माला के शब्द करने वाली मधुर संगीत ध्वनि करने वाली रत्नों की माला को स्वीकार करो ऐसा धर्म राज्य को कहते हैं महामान मतलब महामानस हाँ महामानस हाँ बड़ा मन वाला जिसको बड़ा दिल वाला आजकल कहते हैं ना व्यक्ति ऐसा। ऐसा तो हृदय के लिए दिल सब तो है? अच्छा सर क्या है पुर्ण नहीं वो नेट चला देंगे उसको निकाल लेते ना सिम तो इसलिए वो फिर लगाएंगे